अरे काका जी राम राम बोले भाई बेटा राम राम भाई आज बोले कैसे बुलायो बोले भाई बेटा मेरी मट्टी खराब हो रही है तो बोले काका जी यार भाई और तेने तो उजार उजार उजार दे। वो भाई बस बेटा बोले तो आओ का न कोई भी सार हो सो बेटा तू मेरी खे झेल बोले काका जी मू बता दी देख तुम्हें झेल में जा रो खो तो बोले बच्चे की माँ ऊपर महल में ले जाओ मोकू वो तेरी मां नुहा का पंडाला के नीचे सपड़ा हुआ धुपारी सुना खे हुए खेखिया हुए बोलो काका जी एक नीचे पांच लड़ ना हुआ कोई चिंता मत करे बोलो काका जी कर तुम्हारा मेता मां दोनों ऊपर महल में कर आया थे आज वहां का मां तो चार ए मिले मिले पे भाई आ, और उनने की जी, और ना की कुछ आपका चार तो आप अरे कपड़ों का कूड़ा माया को बांट और अरे पांच कूटा करे बाप कर पांच कूड़ा कर रहा क्या अब वहां माँ नुहारिये वहां मे तो जी तो महाराज वहां माने ने नुआ आवाज दी बाप ने ऊपर सुख लेता बोले आप जी ऊपर आ गए ऊपर आ गए ऊपर आटा आप सुखा लत्ता कर लूखा ने कपड़ा बदल लिया, कपड़ा बदल बोलो काका जी जो तेरा दिल में हुए सो आज तू मोह सुखा अरे बोलो बेटा आप काल खू बात नहीं बोलो काका जी तेरा मन में मर ले गया जो तेरा दिल में इच्छा हो तो बेटा, बेटा, तो भाई बेटा बेटा बेटा बोले जात मेरो है, मेरो बिंदु तो तो रामनाथ तो जी का हक हाँ देने का प्रयास नहीं कर तो महाराज राजा हो मीनू का ही हो वहां हुक्म दे दिया हा भाई आज मेरे बाप मर गये हो समय दें। वो गोत का सुग दू बा मीना बोला बोले और, और का ही ना। मेरा बाप को दाग समय सुतरा मई पूछी बोले माँ बोले हाँ बोले वो चेरू का चारू खाना बाप आया जब तो वो चारू यहाटा थी यहां तो यही तो मेरे ढोलते डोलते डोलते देखो तेखान में झाकरी लगा रहे अरे बोले मा तो बोले वो माया बांट रही बाप मर दो अरे बाप मेरी बड़ी मैं तो भाड़ भाड़ भाड़ क्या कर रहा भाड़ देख भाई ये चार भाई बाप को इसमें से मोहोचा कर इसमें से दाग में लगा इसमें से चाहे तो कुछ भी करे ये कूड़ा उसका कर रखे है अरे बेटी का बाप कहो बाप तुम तो बड़े तुम घुमाया बाटो भाई नाला को मोर कहीं बेकूबो कोई धरे खोज ताको चलो बाप को दाग दिया जो भी कुछ करो सो <coughs> जब फिर मैदा के कह आदो धन लगा दूंगा चाल चलाओ में आदो धनबाद माए लेती काकाजी का धन का का की आसो आज, आज ना, तो ना भी ना लोगों ने आदो धन है जो बोलते आज लगाऊंगो रहतीगा को बारह दिन के भीतर बीच बहु नो सब आप से मार लो बनाएगे। और चलो बाप को दाग लगाया हो चल बोले भाई तुम्हारा चंदन की लकड़ी कट गई घीन का भर दिया और 22 गोद कर 22 गाँव का मीना दे दे पर दे दे परवाना दे दे सब मैदान के लिए बुला लिया अकाश मेरो बाप समय में मरे है मैं दाग समय से करूंगा जब माने सुबह बेटा ने पूछी मेरी माँ बोले ये एक बात तो बोले सो तो बोले तू खे तो मैं जीजा जी को भी बुला लू मेरा बहने को भी तो शायद मेरा मेरा और मेरा जीजा जी का मेरा बाप का दाग में बह दुख जाता दुखी जा बोले भाई बेटा मैं तो कुछ भी ना इच्छा है तो बोले मेरी माँ बुलाई तो एक का भिगुड़ा करें कैसे जावे है और कैसे एक को भिवड़ो नक्सर कटा के और घोड़ी के माले के सेल किड़ी में छाना लेके और कैसे एक राहुल को आवे हाँ सूसरा का को कैसे समझ सुना और कह भगवान नाथ और है Oh yeah. को चेक चैक चंदड़ के माड़ अरे का ये मारा दुश्मन को मन को रहता कर साइन पर लाग ले बा जावड़ में जे का खबर करे ने महाराज जी जा जी को मारा काका जी को आशा देगो दाग बस सान्याड़ो मधल्या में ना जारी हो मधल्या पड़तो जाए मथिल कूद के चालबे आप पहुंचो दो जाहड़ में ना कि जावड़ में जा रे सो जा लागो भीड़ उतार पीरियोर मतवाड़ो होरियो न सामो होरियो इतराम तो ठहे जे नहीं पहुंचो अरे बीवाजी तू मद पीवे मजा करे बैठो तेरा भाई ने के माए आज तेरे ससरो जी का हो गए तो दुश्मन तो में जो, जो, जो हाथ आज मेरा दुश्मन काल प्राप्त हो गो रे ब्राह्मण में किसी नक्षत्रा जाऊ समय तो साधूंगो दाग आओ भाई मोग नक्षत्र काड़ो किसा हो किसा नहीं जाओ मेरा ससरा का दाग में भाई आया बामण बामण देवता हाथ हाथ बाजी भाई माला में हाँ ले राम राम राम रट तो जा का भी के को सदाव। चाकर का दे दौड़ी को मेरा चादन और बामन को दुसना दे दू आज का दुश्मन को मोसू सता एक भी का तो ने एक तो तू तू में का जला छाड़ा ले जाओ घोड़ी को मतकी खूब और घोड़ी पर छड़े जाोड़ी पर छे छो तेरा ससुरा की सराख पर कम्मा दे और छात्री के मारा छाना हमको छोड़ दिए। यह नक्तर तो को बहुत बढ़िया काट दी बोले भाई अब क्या चार लाख की कोठी है उसको तो तुमको तो पट्टो कर दूंगा धारम सु दूंगा बामन ने खाई न तो तू जिंदो आवा नहीं हमको देखा डील में लोग को बुख तर फैल जाए यह खे तो हमारा भी कर दीजियो कर दीजिए बोले क्यों बोले फहरी जाए किसी आवाज अरे बोले भाई, तो <coughs> <coughs> <coughs> भाई साथियों मेरा मेरा बाप को या को मेरा बाप को को बेटी लोडो ने देखे भाई बड़ा जो खत्म कर दिया राख सड़ा के और छाती का सेल छाना पटके आग पटका दारू को खा आग खा दी तो फिर मैं जान जीजा जी मैंने बुलाया कुछ और को कुछ, कुछ और अरे आज मेरा बाप का दाग में सदा तू चढ़े घोड़ी मेरा बाप का दाग में घोड़ी तो भी छठ रहा है तो तो अखबार तो ना तेरपो यद्या घोड़ी पे छो फो और बढ़ती में बढ़ती और लगा दी मेहता के झक बल उठी मैदानी मेहता जी तू मेरी चौर छिड़े जो की आवत को लाज इसी तू बात दो कर दू का में खेद रही है बोले बोले बोले छटे ने। मेरे कम तो बहु भगवान ने घोड़ी दिए घोड़ी पे छोड़ लूंगो सो इतने कहता ही बोले भाई है कोई चा कर बोले महाराज तू बोले देख मेरा बाप का छा की घोड़ी है पंडाल से तो पानी पीवे और डंकान से न्यार खावर मान जाया को नहीं मेरा मेरा बाप खोल ले वो, आज मेरा बाप वो खोल आज का दाग में वो भी देख लेगी और वो मैं भी देख मेदा जाकर निकेरे मेहदा पंडाला पानी पी उ डंका खाती न्यार अरे वो उड़ूड़ मान से वहां उड़ उ बोले देख बस अखे तो क्यों अखेतो खोलिया मैं राणान को दान में दे दूँगा, ना दूंगो जंगल में सी। की राणान को तो नही अच्छे महाराज तो साथ ही चलेगा के नेत पा छोड़ दिया घोड़ी ने रुदन मचारा के कहा मेरे धड़ी मेरी पीठ पर छो मर गयो और आज मेरे लिए कोई नहीं याद नहीं करी शो के तो थी अर मारी कर जोड़ा की राख क्या पीछे मतलब रोटी को टूक जो तू बंद करागी यार आ तेरे पीछे रोटी खावा तो आज बंद करा दोगे जब घोड़ी ने की भाई क्यों बोले तो ना तो हम तो सारा राबा दे तो रोटी वोटी दे नहीं बोले भाई आज मेरो धनी मर गयो आज मेरा धनी का दाग मैं चलूंगी कोई शोवण नहीं करूँगी मेरे ऊपर छेवटी मार दो मेरी चीन को धाए कोड़ दे मेरा धनी को वह मेरा आने लगा दो अरे मेरा धनी का दाग में चलूंगी कोई परवा मत करो कुछ भी नहीं कहूंगी पकड़े पकड़े छोड़ खत्म कर दू सबेरा डर पता जाए तो कर छेवटी करता जाए तो महाराज करवटी और धरती को तो घोड़ी ने मुख में भर छाना मुंडा में आज घोड़ी रावण डा धरती का दात का मेरा बाप का छड़बा की घोड़ी है भाई भाई ना जा जा पड़ता जाए के राव चुकी तो में को हाथ से मारी कर जोड़ा की राख तेरे पीछे मले नहीं बोलो भाई से खूब खोलो तो महाराज घोड़ी को पर चा कर दी चीन को घोड़ी पे धरती हो तो घोड़ी भर मुना में छाना, और रावण भरमु रावनाथ को चलती घोड़ी जा रही मजलिया पड़ती जाए मझल पूछ के चाल भाई आप फोची रावनाथ हुआ धाग में जाए तो महाराज बारिश का बारिश गाँव का मीणा बैठा सौ दो सौ पांच दिन में बैठा खड़क रावनाथ हुआ धाग तो घोड़ी दे सहा जाके और घोड़ी ने शीस नवा दिया घोड़ी दे, तो दे पर कम्मा और जंगल का बीच मार खड़ी जब मेहता ने की चार भाई है छोटा हेमलो पेमलो बढ़ा हेमलो पेमलो ने बड़ी वही चीज है दो दो तो चोट खेल ले घोड़ी तो तो तुम, का? या जी जी नहीं। तुम दो, दो चोट खेल लो तो चारू का चार तू घोड़ी निकल बोले गुजरा खेला अरे बोले बेटी का बढ़ाओ हाउ का गए अरे बोले भाई खेलते थे क्योंकि खेल जी रहे बोले भाई ना अच्छे बोले भाई तब तो आज बोले जीजा जी यहाँ से कहा तो जीजा जी अपने घोड़ी पर बोले जीजा जी मेरा बाप की घोड़ी आ गई पर तुम ओसू या खे तू वोट खाई खाएंगी बका को जो बोले डाला का भीड़ो बोलो सड़ा पांच बजे लग वोट जब तुम ओसू आगे निकल जाए तो मेरी घोड़ी को तू ले जाओ तेरी घोड़ी को मैं ले जाऊंगा मैदान की भाई जीजाजी क्या वो जो तू घोड़ी का ऊपर छट गो ऊपर में तो जीजाजी मिला ला हाथ आ जाने हाथ मिला बोले वो हा फलाना फलाना रॉक को ठीडो है आगे चले गया मोसू तो उनका पर कम दे आर ना हो तू आगे चले, जाए। तो तीन तो मेरे जो चले जाओ तो तीन घोड़ा तुम मैं दंगल का बीच में आज बोले भाई जीजाजी तू आगे और बोले भाई बाला तू भी आवा में तो बोले भाई जीजाजी हाँ बोले भाई जीजा जी तेरी छुट्टी है सब्बा यार बेहोड़ा दर्दी घोड़ी गई है अहम नेता नेसु से वह घोड़ी सुबह आगे निकले और वह ठीक होकर बीच में धोखा राम, राम, जी, राम, राम। की होगी तेरों ते तेरी घोड़ी ज्यादा कर भेर गाँव नहीं हो तो बोले भाई धोखा की बात हो गई तो बोले जीजाजी आप कहा कर ले तो लोन घोड़ी न कु बोले भाई जीजाजी कितको बोले तो फलाना है जी जी एक अपन भाई जी काम से पाउंड आगे चलेगा तुम अब जाला को भिड़े घोड़ी पर मारने के लिए तीन से पाउंड आगे बाप आग तो के आगे भी बचाव कोई को को तो कोई बात नहीं नहीं आ तेरा तेरा बाप बाप को दिया कभी क्या तो घोड़ी बहुत कुछ परमेश में लाद रहा तुला सुखी बोलिया तीन बोधाए को कोई ये भाई मेरे इससे हाँ जी हाँ तो बात ना लेता गुस्से भरे घोड़ी के हडमास फटी आके निकली निकले आगे देवाई परकम्मा अर्घ ला करो को फूट और या। ये की कोड़ा में कालता को हो ढांको मुझे पीछा सुनिए दो कोर बाकी और दो खा जा के पीछे में तो की कोई खबर कर दी <coughs> <coughs> सब महल पर उतरे उतरे भाई। अगर अखबार दाग में गए जाने का, का मतलब ये कोर मीना के? या अब अब या ऊपर ऊपर हो भी भी पैदा जाए जब उसका जाओ झावड़ा महीना था और क्या झावड़ा गोत का महीना था महाराज फिर सुबह झाग रही महल में सगौरी को कुछ खुद घातोग था तो पानी नाह मैं गर्मी में भजगायू सो ये गढ़ोता तो पानी धर गए फिर सुस्मदनी ने कही अरे महाराज कंथा जी ना पड़ा तावड़ा ना गर्मी सी जानी अरे की मेरा मेरा नही का हाथ में किस तो का उड़ा, किसी गर्मी सब भी मतलब तो मेरी और फिर तो। हाल भाई जी सी खेलिए रात को सूजी को को, महल में सुहावे सुहा छाती को पर खाट को पाए धर सो सूजी सुहा सुसबदनी की छाती में रोखड़ी पड़ गई नहीं है। कुछ नहीं तो कुछ बले बले तो अब तो तो जब जब का तेली तेली सु अरे माल खाता काम तेरो कार कर पाट, तेल को काम आपको भरिए अब चेरों कारकर तेल खा चोटन कमी अब तू तो चेरों कार तो तेजन की महाराज तो भी नहीं लाइट भी नहीं पाट भी नहीं तो बोले पोर्स वालन की बड़ी है बाहर बनी तो तो को को को, तो तो जा तो की बड़ी को नहन की छाती मार आज मेरा बाप का हाथ की बड़ी कट गई तो इन्या हो गए मर जाऊ पर मेरा बाप का हाथ की बड़ी नहीं कट गई बड़ नहीं कटे या नहीं काटे तो आ जा करो खाटीन में गा भाई खरवाड़ा पहनाओ आरोपा चलो बाटी सूखो बाटी खावाना और वही दारू पियांगा और वही बड़ी कटेंगी जब सुस्पतनी ने की न्याय का तो सुसमी ने मत खाती हो मत खरवाड़ा का सो मत लगा जो बाटा मेरा मेदा बीर शरीका मेरा का तो so, है क्यों क्यों कसरिया कसरिया तुमको तैयार जब साप ताला में तो यह तमाम कॉम मीनू हो बस्ती में गांव में जो सबको बुजार बाल बनी में जो तेरी कांग जा आर खाओ नहीं बारू बोणेरी खाओगी रामू नाथ बड़ लगा रखे उनमे तो, उन तो सारा सारा नाम है तो बोले उनको कटवा दे कल कटेंगे कल को ना देख चलो कोशवाल की बड़ी कटेंगी बाटी खाऊंगा दा रुपया तो काम जाम मीनू नहीं का छोड़ो बुला बुला। को आज मेरा भाई जन कोई खबर कर दे तो अब मांगो धन दो तो कर लो मालिक कोई बुढ़ो को हो बहण लोटे देख चून मांग त मांग तो महल का तड़ावर जारी हो तो सुस्मतनी ऊपर छ जाके झाकता ही नहीं रहा बोले तो है एक खबर क्या पुतो को कंकरिया। में मेरा भाई से जार खेते बड़ कटरिया है सोना को कम कर दिया दे देखा जन्म दिन का दल दर खो दे सब महल में गई कागज कलम कुछ नहीं पाओ सार बि सो फिर अपनी का पल्ला धरती का पल्ला फाड़ के कोयला और उसमें लिखा यही हाथ भरे लपेट फटे पटके बोले दे सब बाम बुढ़ो हो गांड के टूटी ही जोड़ी ले हाथ में दे बहन ने ठेको सीधा मेरा नाम फराज, फराज, काई थी थी भाई? और से देखा उनको तो कमरे करा मुझे कोई नहीं हाँ बोले भाई चाह कर अठारो भाई याद कर करिए थारी बहन भात भरवा के लिए बुला रिए अब वो जाओ तैयार चलो साइड बारे बचने बात जो बोले भाई का ही बात है बोले भाई मेरे ने याद कर तेरी बहन ने याद करिए है सो बोले भात भरवा को हाँ बोले भाई चल पीछे पीछा हाँ बोले चलो आ जाओ पीछे का चार गोली आ गए तमारा जब आज हुआ मैं तो बेटा भाई इनको साथ के आ रहा तो ना बड़ी इनके ऊपर शो भोको पैदा होगा मेता के बोले श्याद यार अपना बाप काट के, के बड़ कट जाएगा तो गजब होगी देखा भाई एक भाई को एमजा बो ले जा सरू बोले भाई एमजा बोले हाँ बोले हम तो भरा बहन के बात है। और तू को सवाल के बडीन पजामा मेरा बाप का बडीन पापड़ा नहीं पै सो भरजा खाऊं बेटी को तो पार्ट तो कोइ मरजा तो एक बार पहला हम सवाल कहे थे बोले भाई जाऊं सो महाराज ले मिलो खांदा दियो वहां और वो बात भरबा गुजारिया सो वहां बेवड़ा हेम लेती क्यों ठीक था रो बोले मेरो खास सवाल जो तो आ रहे हेम ले आ रहे हेम ले आ रहे हेम ले सेम जे हेम ले सो महाराज बाटी छकरी दारी आ बोले भाई ये दारी चो वाके के थे एक वो बड़ में छा दिए ऊपर कोई आतो कर तो करतो दी गर्द उड़ती तो तो थी बाकी तैयार हो जाएगी जब तो कम उतार बुला तो जाएंगे तब तो मिला और ये मिले को बैठा तो बाटी तैयार तैयार हुई और होता है ये बारे जिसका खाजे लून पानी उसकी कीजे आवादानी बस जिसका खाजे पानी उसकी करना धूल दानी नहीं अब तो इसकी शराब पिए ये, ये बाटी खोकर फिर मेदाजार खेदा तो नालायक पड़ नहीं बोले भाई चला शो मैं टट्टी जाऊंगा ये जो कवाड़ के जो का तो करके तो तमाम कमाड़ तोड़ रहा है फिर वह लग गई अरे चलो तमाम बस्ती के तो बैल सुन सब को लिया सब माथे कलश तो धर लियो और अपने गीतगातीकड़ के ऊपर तब आ गीत जारी है कर लो मालिक को ऐसी हुई जब ये आप, आप भी गेरा कलश बंधे ब्याह में जो, भी जो तक दो टका गे है। शो दो टका वो में ला गयो और कोई ऐसी हवा को फटकार रहा है छाती का आगे पल लो बहन के वन फट्टी डो अरे भाई वो वो छात्री अरे बोले भैंड आया बंधे ना आए अरे बोले भैंडी क्या अरे बोले भाई तू कहीं नहीं बोल रही से काट लियो खा दे अरे बोले भाई बता क्या चीज़ है? बोलो भाई जिस दिन दिन बाप का दाग में साथी पढ़िया जिनको सब को कतलाम कर दी कर कतलाम फिर बहन भाई गला और और जब -बड़ पान तो तो को बड़ी अब खा बबू श्यो महाराज आर साब का बम महादेव कर करके करके रामनाथ तेजी गांध लो एक को बिगुड़ो दुब गया मेधा के नगागा हाँ हाँ बोले वो नंगा गया सबको तो तो लगा दे बोले खेल का बहने को बताया अरे बोले पड़क पड़क महाराज निकल भाई जब महाराज जा निकल जावागे बहने को मात हो तो कहते मेहदा ने और को तो ने। जब हाथ जोड़कर खे भा अरे घोड़ा का तोबरा शीश मे जा बोलो बहन इसको क्या करेगी बोलो भाई इसको को सकते भाई। ही सकते भाई।, तो भाई, में भाई तू डा अरे और, और सब तेरी कुछ आवाज दोनों डे जब एक महीने के बाल बच्चे हो पेट में जब सुस बदनी को वो लग होगी जब वहा पक्न खींचवा लागे बहन ने हाथ जोड़ दिया भाया नाव लेवा और पानी देवा एक है, या फल जो, तो अब, अब अब जो अब अब है, है। तो फूल जो, जो। आज इससे श्री रामाकारी और भी तो खे तो या अगर भाई खूब अच्छी तरह खा जाओ फल तीन चौक तो है और भड़मल के आर फिर <coughs>